ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के नवम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण में ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान से पूर्ववर्ती पाप कर्म का विनाश ब्रह्म ज्ञान से होता है ब्रह्म ज्ञानान्तर होने वाले पाप कर्मों का अश्लेष होता है कर चुके हैं इस अधिकरण में जो सिद्धांत सूत्र की व्याख्या है भाष्य में उसका विचार तो हो ही गया भाष्य में भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष के द्वारा अपने मत की सिद्धि में जो जो युक्तियां बताई गई थी उनका अनुवाद करके भाष्कर भगवान उनका निराकरण कर रहे हैं उनमें से कई एक युक्तियों का निराकरण हो गया है कुछ युक्तियों का निराकरण अवशिष्ट है तो ये पुनर एत उक्तम न प्रायश्चित दोषक्षयोदेश विद्या विधान अस्ति ये जो पूर्व पक्ष का कथन था इसका अनुवाद करके निराकरण अत्र ब्रूम इत्यादि से कर रहे हैं पहले पक्षी अपने मत को सिद्ध करने के लिए बता चुके हैं कि पाप कर्म से निवृत्त नहीं होता क्या नाम ज्ञान से निवृत्त नहीं होता ज्ञानी के उसे भोग करके ही क्षीण करना होता है ये जो पूर्व पक्षी की मान्यता है तो पाप फल भुगा करके ही समाप्त होगा इस मान्यता को बनाए रखने के लिए सिद्धांत के अनुयायी ने पूर्व पक्षी के प्रति जो एक शंका की थी कि प्रायश्चित का विधान व्यर्थ होगा करके तो कहा कि प्रायश्चित का विधान पाप निवृत्ति के लिए नहीं है अपितु तो प्रत्यवाय न लगे इसलिए नयमित्ती खाया वो गृहता इष्टिवत सिद्धांति ने उसका निराकरण कर दिया दोष संबंध से विहित तो प्रायश्चित होने से दोष निवृत्ति ही उसका फल होगा न कि प्रत्यवाय की अप्राप्ति ये प्रायश्चित अनुष्ठान का फल नहीं है अपितु जिस दोष के संबंध से प्रायश्चित का विधान हुआ उस दोष की निवृत्ति ही फल होगी का मतलब प्रायश्चित पाप निवर्तक है ये सिद्धांतियों ने बताया पक्षी को पक्षी की इस मान्यता का निराकरण करते समय कि प्रायश्चित नैमित्तिक होगा पूर्व पक्षी ने अपने इस निराकरण को स्वीकार किया कि प्रायश्चित नैमितिक नहीं है पाप रूपी दोष निवृत्ति फलक ही प्रायश्चित्त है फिर लेकिन ज्ञान पाप का निवर्तक नहीं होगा यह दिखाने के लिए प्रकारांतर से पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रायश्चित्त से पाप भले ही निवृत्त हो जाए लेकिन ज्ञान से तो निवृत्त नहीं होगा इसलिए कि जैसे प्रायश्चित्त दोष संबंध से विहित है, दोष निवृत्ति के उद्देश्य से विहित है, ऐसे दोष निवृत्ति के उद्देश्य से विधित ज्ञान नहीं है अतः ज्ञान को पाप का निवर्तक नहीं माना जाएगा ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था इसके विषय में सिद्धांतिकर है हमारा ये कथन है कि ज्ञान दो प्रकार की है पर, प्रकार के हैं ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या सगुन ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। तो, तो विधेय है इसलिए वह तो पाप निवृत्ति के उद्देश्य विहित हैं। यह सगुन ब्रह्म विद्या के प्रकरण में आए हुए जो वाक्यशेष है फल बोधक उनके आधार पर निश्चित होता है इसे अत्र ब्रूम इत्यादि से कह रहे हैं भास्कर भगवान कि विद्यते सगुणासु त विद्यासु विद्यविधानसुच्यशेष ऐश्वर्यप्राप्ति पाप निवृत्ति विद्यावत उच्यते तयच्च अविवक्षा प्राप्ति नाप्रहणपूर्वक तासाम तासा फलमी निश्चय ये सगुण विद्या के प्रकरण में जो वाक्यशेष वाक्य है उसमें वाक्यशेष सप्तमी है प्राप्ति और पाप की निवृत्ति उपासक के बताई जा रही है और वो जो वाक्यशेष में बताई गई उपासना से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा पाप की निवृत्ति है उसकी अविवक्षा मानेंगे का अर्थ है उन वाक्य शेषों को उपासना का प्रशंसक मानेंगे अर्थवाद मानेंगे जब जिन वाक, वाक्य शेषो में उपासना का फल सगुण ब्रह्म विद्या का फल पाप की निवृत्ति बताई गई है उन वाक्य शेषो के द्वारा बताई जाने वाली पाप निवृत्ति ऐश्वर्य प्राप्ति अविवक्षित यह कब माना जाएगा जब उन्हें अर्थवाद कहेंगे उपासना के प्रशंसक कहेंगे तब उनका जो स्वार्थ है वह अविवक्षित होता है तो उन वाक्य शेषों को अर्थवाद मानने में कोई निमित्त नहीं दिख रहा है कारण नहीं दिख रहा है। ये कहा कि तयश्च अविवक्षा कारणम नास्ति, यानी पाप निवृत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्ति उपासना का फल नहीं है अभी तो इन वाक्य शेषों के द्वारा केवल उपासना का प्राशस्त्य बताया जा रहा है ऐसा बताने वाला कोई निमित्त नहीं है इसलिए इतः पापम प्रहान पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति ही तासाम फलम सगुण ब्रह्म विद्या का फल पाप निवृत्ति पूर्वक ऐश्वर्य की प्राप्ति ये निश्चयते निश्चित होता है तो इसलिए सगुण ब्रह्म विद्या का विधान माना जाएगा पाप निवृत्ति पूर्वक ऐश्वर्य प्राप्ति रूप फल के लिए इसलिए पाप निवृत्ति उद्देश्य है ज्ञान भी, भी प्रायश्चित्त के तरह इसलिए नहीं कह सकते पूर्व पक्षी की प्रायश्चित का विधान जैसे दोष निवृत्ति के उद्देश्य है ऐसे ज्ञान का विधान दोष निवृत्ति के उद्देश्य से नहीं है ये नहीं कह सकते सगुण विद्या का इसीलिए है और निर्गुण ब्रह्म विद्या के विषय में यदि कहोगे तो सगुण ब्रह्म उपासक का तो पाप निवृत्त होगा इस शास्त्र वचन के आधार पर मानेंगे लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या का पाप निवृत्ति के उद्देश्य विधान न होने से निर्गुण ब्रह्मज्ञानी का पाप तो निवृत्त नहीं होगा ये यदि कहेंगे पूर्व पक्षी तो उसके विषय में कह रहे हैं कि निर्गुणाया तो विद्या यद्यपि विधान नास्ति तथापि अकर्तृ आत्मत्वबोधात कर्म प्रदाहि तो ये कहते हैं निर्गुण ब्रह्म विद्या विषय को यद्यपि विधान नहीं है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या है प्रमा वो विधेय नहीं हो सकती उसे विधे इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अनुष्ठेय नहीं है अनुष्ठेय अर्थ ही विधेय होता है हा? वह तो प्रमाण तथा वस्तु तंत्र है पुरुष प्रयत्न आधीन नहीं है पुरुष धीन होता है विधेय तो यद्यपि निर्गुण ब्रह्म विद्या पुरुष प्रयत्धीन न होने से तद विषय विधान तो नहीं है लेकिन तो भी उसका फल पाप की निवृत्ति सिद्ध होगा इसलिए सिद्ध होगा कि निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का अर्थ होता है अक्रिय किसी भी कर्म का तीनों कालों में अकर्ता ब्रह्म मैं ऐसी अनुभूति ये है निर्गुण ब्रह्म विद्या तो फिर किसी भी कर्म का तीनों कालों में अकर्ता ब्रह्म मैं हू ऐसा जो समझ रहा है अनुभव कर रहा है उसमें पाप कर्तृत्व तो है ही नहीं पाप का पहले से किया हुआ अतीत पाप का भी कर्ता ब्रह्म नहीं है वर्तमान पाप का भी नहीं भविष्यत पाप का भी नहीं इसलिए उससे तो पाप सर्वथा निवृत्त ही है ये यहां पर कहा जा रहा है कि तथापि आ, अकर्त्र आत्मत्व आत्मोधा कर्म प्रदाह कर्म का नाश शुद्ध हो जाता है यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर दिए थे इति इसका उत्तरण है टीका में श्रोता युक्तिया इति अश्लेषे तो श्रुतार्थम एव युक्तिया दृढ़ श्रुत अर्थ कहा जाता है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ उसे कहते हैं श्रुतार्थ श्रुति का अर्थ श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ उसको युक्ति से और सुदृढ़ कर रहे हैं श्रुति प्रमाण से तो निश्चित होता ही है और श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का प्रमाणांतर से यदि समर्थन हो जाए तो वो अर्थ और माना जाता है सुदृढ़ हुआ तो युक्ति भी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का समर्थन कर रही है इसलिए वह श्रुतार्थ सुदृढ़ है इस अभिप्राय से कहते हैं कि श्रोता युक्त दृढ़ भाष्य में है कि आगामी सु कर्मसु एव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविद इति ब्रह्मवीदर्शयति <coughs> अश्लेष मे उत्तर आग का ब्रह्मज्ञानी के अश्लेष होता है ये सूत्र का अर्थ है और उस अर्थ को युक्ति से दृढ़ कर रहे हैं यह कहा जा रहा है कि ज्ञानोत्तरकालीन जो कर्म है भावी कर्म पाप कर्म। उसका ज्ञानी अपने आप को करता ही अनुभव नहीं करता है जिस समय ज्ञानोत्तर काल में ज्ञानी की उपाधि के द्वारा हो रहा है व्यापार उस व्यापार में व्यापार काल में भी ज्ञानी मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं करता ऐसा अभिमान नहीं करता इसलिए माना जाता जो अभिमान करता है शरीर आदि के द्वारा होने वाले कर्मों में मैं कर रहा हूं करके तो वह बन जाता है उन कर्मों से उन कर्मों का लेप होता है उसे का मतलब वे कर्म कर्तृत्व तो अभिमान पूर्वक किए गए फल फलारंभक बन जाते हैं जन्मांतर के आरंभक बन जाते हैं और ज्ञानी तो जिस समय उपाधि से ज्ञानोत्तर काल में कार्य हो रहा है उस समय ही उन कर्मों का अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है कर्तृत्व नहीं देखता अपने में उन कर्मों का इसलिए उन कर्मों का अलेप कहा जा रहा है अलेप होने का अर्थ ये है कि उस समय कर्तित्व अभिमान नहीं कर रहा ऐसे तो कोई भी नहीं करता है अज्ञानी भी कर्म करता ही नहीं है लेकिन अभिमान करता है करता पना का तो लेप हो जाता है उसका वो कर्म फल फलारम्भक बन जाता है और ज्ञानी कर्म होते समय ही अभिमान नहीं करता इसलिए वह कर्म उसके फल का आरंभक नहीं बनता ये अश्लेष शब्द से अपेक्षित है कि अश्लेश आगामीसु कर्मसु कर्तृत्व न ब्रह्मवित इति दर्शयति। तो कहा इसका अर्थ ज्ञानी फिर अतीत कर्म में तो कर्तृत्व अभिमान करता होगा भविष्यत के नहीं करता है तो।, तो वे तो उसके फल के आरंभक बन जा तो कहते हैं अतीत आति सूतु यद्यपि मिथ्या ज्ञानात् कर्तृत्व प्रतिपेदे इव तथापि विद्यासामर्थ्या मिथ्याज्ञान निवृत्ते तालियंत इह विनाशी जो सूत्र में अश्लेष विनाशो पद है उसमें से अश्लेष पद ने बताया ज्ञानोत्तरकालीन कर्म में अभिमान ज्ञानी का नहीं होता विनाश शब्द ये बता रहा है ज्ञान होने से पहले यद्यपि अध्यास होने से अति तु यद्यपि मिथ्याज्ञात कर्तृत्व प्रतिपेदे इव तो मिथ्याज्ञान है अध्यास अनात्मा शरीरादि में पना ये है मिथ्याज्ञान भ्रांति अध्यास और यह ज्ञान से पहले है इसलिए कर्तृत्व अतिक्रांतिशु आति, कर्मसु प्रतिपेदे युव तो वहां पर भी वह यद्यपि कर्ता नहीं है लेकिन अपने आप को कर्ता मान लेता है इसलिए युवा शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसमें अतीत कर्मों का कर्तृत्व तो न होने पर भी कर्तृत्व सा प्रतीत होता है वो क्यों तो मिथ्या ज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान है भ्रांति अध्यास और वह अध्यास तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुए अहम ब्रह्मास्मि इस साक्षात्कार से बाधित हो गया निवृत्त हो गया है तो जिस अध्यास के कारण अपने आप को कर्ता सा अनुभव कर रहा था कर्ता न होने पर भी कर्तापना सा अनुभव हो रहा था वह मिथ्या ज्ञान तत्व ज्ञान से निवृत्त होने के कारण अब वो जिस अध्यास के कारण वो समझ रहा था मैंने किया कर्म ये मेरा कर्म है वह अध्यासी नहीं रहा तो तिमितक जो थे कर्म वो भी समाप्त हो जाएंगे ये विनाश शब्द बता रहा है अश्लेष विनाशो में तो ये कहते हैं कि सूतु यद्यपि मिथ्या ज्ञात कर्तृत्व प्रतिपेदे इव तथापि विद्यासामर्थ्यात् तानि अपि निवृत्ते इति आह विनाश इति तो ये विनाश इत्यादि से कहा गया अश्लेष से लेकर के विनाश यहां तक का अभिप्राय टीकाकर बताते हैं मूलाध्यास है। पापस्य अनुत्पत्तेष तशा तनाश तो ज्ञान के बाद कर्तृत् कर्मों का हेतुभूत जो अध्यास है वह न होने से करतृपना कर्त्रि, का अध्यास न होने से वो कर्म का अश्लेष होता है निमित्त न होने से और ज्ञान से पहले जो अध्यास था जिस अध्यास को निमित्त मान करके कर्म शरीरादि के द्वारा होने वाले मैंने किए यह अभिमान हो रहा था वह अध्यास ज्ञान से निवृत्त हो गया नष्ट हुआ तो फिर तन निमित पूर्वकृत कर्मों का भी विनाश होता है ये अश्लेष विनाशों इन सूत्रों के द्वारा बताए गए उस पुस्तक में भी श्रुतार्थ ही लिखा है कि आपके इसमें तो यही होगा यह सूत्रार्थ लिखा है ये जो अश्लेष का अवतरण है शुतार। अच्छा ठीक ठीक है तो आगे हैं भाष्य में जो वाक्य आ रहा है पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार अध्यासा भावे विद्वद अनुभव आह पूर्वी ज्ञान होने पर कर्म का निमित्तभूत अध्यास नहीं होता है उसका अभाव हो जाता है ज्ञान से इसे युक्ति से बता दिया अब विद्वानों के अनुभव से भी बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखा कि पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम ही त्रिषु अभी कालेषु अकर्तृत्व अभोक्तृत्वस्वरूपम ब्रह्माहमसमी नेतह पूर्वम पूर्व कर्ता भोक्ता वा अहम आसम ने ना भविष्य काले ब्रह्मवीद अवगछति अवगछति कागछति हाँ अवपूर्व गम धा अर्थ में तो पूर्व सिद्ध जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है पूर्व सिद्ध यानी ज्ञान से पहले अध्यास से अध्यासि भाष्य में न पूर्व सिद्ध तो पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम इससे विपरीत है इसका विरोधी है कर्तृत्व भोक्तृत्व का विरोधी तीनों कालों में अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मैं ज्ञान इसे कहा जा रहा है पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीत तीनों कालों में स्वरूप ब्रह्म मैं अकर्तृत्वत्वस्वरूप न इत पूर्वम इसी का स्पष्टीकरण है कि इतः पूर्वम यानी ज्ञान से पहले अभी वर्तमान में जो मुझे अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मय हूं ये ज्ञान है ये ज्ञान ऐसा है कर तीनों कालों में अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म मय हूं यह ज्ञान है ना इसलिए वो ऐसा अनुभव करता है कि इतः पूर्वम यानी जिस समय अध्यास था उस समय भी मैं ने कोई कर्म नहीं किया मैं अकर्ता ही हूं इसलिए वहां पर प्रतिपेदे जोड़ा था युवा जोड़ा था ना प्रतिपेदे युव कर्तृत्व प्रतिपेदे ये मतलब ऐसा यानी रस्सी सर्प जैसी दिखती है वो सर्प नहीं होती ऐसे अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म है वही तो वास्तविक स्वरूप है उसी का तो मैं रूप में अनुभव करता है वह जिस समय जीव में अभ्यास था उस समय भी अकर्ता ही है इसलिए कहता है कि इत पूर्वम कर्ता भोक्ता वा अहम नासम न का असम के साथ अन में है न आसम इससे पहले भी मैं करता भोक्ता नहीं था ना सम। और ईदानी यानी इस समय भी कार्यक्रम संघात के साथ मिल कर के मैं अपने आप को किसी का करता या भोक्ता नहीं समझता ना भविष्यत काले और भविष्य में भी मैं किसी कर्म का कर्ता नहीं होऊंगा, किसी कर्म के फल का भोगता नहीं होऊंगा। ऐसा इति ब्रह्मविद अनुभवती अवगत यानी अनुभवती ब्रह्म को ऐसा अनुभव होता है तीनों कालों में मैं अकर्ता अभोक्ता ही हूं ये ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी का अनुभव यह बता रहा है कि अज्ञानी को जो संचित कर्म अपने द्वारा किए हुए से प्रतीत होते हैं उनका नाश हो जाता है उसका हेतु तो अध्यास न होने से और भविष्यत में अध्यास रहा ही नहीं इसलिए अश्लेष हो जाता है, है हाँ वही तो बताया वही बताया आगे करते हैं एवं एव इत्यादि की अवतरण टीका है इसको देखिए मोक्षशास्त्र बलाना कर्म क्षय सिद्धि इह एवं एवं युक्ति से और विद्वान के अनुभूति से बताया कर्म का विनाश होता है और भावी कर्म का अश्लेष होता है अब मोक्ष शास्त्र बलात् यानी ज्ञानकांड बल से भी यह बताया जा रहा है इसका अर्थ है वहां पर श्रुत सूत्र ही होना चाहिए हो गया श्रुत लेकिन सूत्र होना चाहिए कहां पर अवतरण है श्रुतार्थम एव युक्तिया दृढ़ी हाँ सूत्रार्थम एव युक्तिया दृढ़ी तो पहले सूत्र में जो अर्थ व्यास जी ने बताया हाँ अश्लेष विनाशो इस ये है सूत्रार्थ ज्ञान से उत्तर कर्म का पाप कर्म का अश्लेष और अतीत पाप कर्म का विनाश रूप जो सूत्रार्थ है उस सूत्रार्थ को युक्ति से दृढ़ किया फिर विद्वान के अनुभूति से दृढ़ किया और श्रुति भी बताई जा रही है युक्ति विद्वान की अनुभूति और श्रुति मोक्षास्त्र है श्रुति हाँ, वो विभाग लिखा है सर्वे दुरीत निवर्तक्य दाह अश्लेष विभागोक्ति अयुक्ता इति आशंक्य अश्लेषोक्र गतिम आह अश्लेष इति यानी सूत्र में व्यास ने कहा न कि उत्तर पाप का अश्लेष पूर्व पाप का विनाश तो कहा सब जगह पाप की निवृत्ति यानि पूर्व पाप की भी निवृत्ति उत्तर पाप की भी निवृत्ति यही मानना उचित है यह विभाग करना ठीक नहीं है उत्तर पाप का अश्लेष पूर्व पाप का विनाश सूत्र में अश्लेष विनाश ऐसा विभाग करना ठीक नहीं है इस प्रकार की किसी ने शंका की इस शंका का समाधान करने के लिए अश्लेष इत्यादि से भाष्कर भगवान युक्ति से ये विभाग उचित है ये बता रहे हैं ये अर्थ निकलेगा क्या मतलब सूत्रार्थ को ही दृढ़ कर रहे हैं श्रुतार्थ हुआ है तो एवं एवं का अवतरण है मोक्ष शास्त्र बलाच्य मोक्ष शास्त्र है उपनिषद है जिस शास्त्र का प्रयोजन मोक्ष है उपनिषदों का परम प्रयोजन है मोक्ष वेदांत शास्त्र का तो ज्ञान कर्म क्षय सिद्धि ज्ञान से कर्म का क्षय होता है यह सिद्ध होता है क्षीयते चाश्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि बराबर इस श्रुति के आधार पर इस अभिप्राय से कहते हैं क्या है तो इस अभिप्राय से कहते हैं एवं मोक्ष उपपद्यते तो एवं का अर्थ है ज्ञान से कर्म का क्षय मान्य पर ही मोक्ष शास्त्र भी प्रमाण सिद्ध होता है क्षीयते चास्य कर्माणि यह शास्त्र प्रामाणिक सिद्ध हो जाता है तो एवं एवं च मोक्ष उपपद्य अन्यथा ही अनादिकाल प्रवृत्ता कर्म नाम क्षया भाव मोक्षा भाव सो तो नहीं तो कर्म तो अनादिकाल से प्रवृत्त हुए हैं उनका भोग करके ही मात्र क्षय करना होगा तब तो असंख्य हैं संचित में कर्म और आने वाले कर्म भी फिर होते रहेंगे तो मोक्ष सिद्ध ही नहीं हो पाएगा अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा तो अनादिकाल प्रवृत्ता नाम कर्म नाम क्षया भावे मोक्षा भाव इसका अवतरण लिखने से पहले इतने का थोड़ा अर्थ करते हैं टीकाकार ज्ञानात् कर्म क्षय सत्यव इत्यर्थ ये एवं एवं अर्थ कर दिया कि ज्ञान से कर्म का क्षय मानने पर ही मोक्ष सिद्ध होता है और अन्यथा का अर्थ है ज्ञान से कर्म का क्षय नहीं मानेंगे तो अनादिकाल से प्रवृत्त हुए कर्म तो असंख्य हैं उनका फल भोग करके ही क्षय मानेंगे तो मोक्ष सिद्ध ही नहीं हो पाएगा फिर न च इत्यादि का अवतरण है मोक्षस्य कर्मफल साम्यम उतम निरस्यति न ची ये कहा था कि पाप कर्मों का फल भोगने के बाद देश काल निमित्तक ये मोक्ष कर्मफल के तरह सिद्ध होगा ये पूर्व पक्षी ने कहा था इसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांति कर्मफल साम्यम मोक्ष से उक्तम निरस्य थी पूर्व पक्षी ने जो कर्म फल की, की समानता मोक्ष में बताई थी उसका निराकरण कर रहे हैं नच देश काल निमित्त आपेक्षो मोक्ष कर्मफलव भवितम अर्हति कर्मफल के तरह देश काल सापेक्ष नहीं हो सकता मोक्ष क्या आपत्ति है मोक्ष को देश काल निमित्त सापेक्ष मानने में ऐसा सिद्धांति को पूर्व पक्ष यदि पूछेंगे तो कहते हैं मोक्ष को अनित्य मानना पड़ेगा जैसे कर्मफल स्वर्ग देश काल निमित्त सापेक्ष होने से अनित्य हैं ऐसे देश काल निमित्त सापेक्ष मोक्ष भी स्वर्ग प्राप्ति के तरह अनित्य होगा तो अनित्यत्व प्रसंगात ये अनित्व की आपत्ति आएगी परोक्षल से और ज्ञान का जो फल है वह परोक्ष नहीं हो सकता दृष्ट फलक है ज्ञान और उसका फल होगा कर्मक्षय जन्मांतर के हेतुभूत कर्म की निवृत्ति यही जीवन मुक्ति है भावी कर्म का अश्लेष और पूर्व कर्म का क्षय ये जो जीवन मुक्ति है यह दृष्ट फल है इसलिए कहते हैं कि परोक्षत्व तो अनुपत्ति ज्ञान फल कर्म का फल तो परोक्ष होता है इसी जन्म में जिस जन्म में कर्म किया उसी जन्म में स्वर्ग नहीं होता शरीर छोड़कर के स्वर्ग होता वो परोक्ष है और ज्ञान तो जिस समय जिस शरीर में हो जाए उसी शरीर में ज्ञान का फल जीवन मुक्ति है हाँ। तो तस्मात् ब्रह्माधिगमे दुरीत इति स्थितम इसलिए युक्ति के आधार पर विद्वान के अनुभूति के आधार पर तथा श्रुति के आधार पर ये निश्चित होता है कि ब्रह्म ज्ञान होने पर पूर्वकृत पाप का क्षय होता है और उत्तर पाप का अश्लेष होता है इस प्रकार ये जो <coughs> नवम अधिकरण है ज्ञान से पाप की निवृत्ति का विचार करने वाला पूरा हो जाता है अब दसवाधिकरण है इसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का पहले हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करें पुन्ने पुण्य न लिप्यते लिप्यते न न्रौतेन पुण्य स्रोत ज्ञान विरु्यते अलेपो वस्तुसा सामनपुण्यपोत पुण्य पापतया तरण समुतम तो पूर्व सूत्र में ज्ञान से पाप के क्षय का विचार हुआ इस अधिकरण में विचार किया जा रहा है कि पुण्य ज्ञान से निवृत्त होगा या नहीं होगा तो पुण्य न लिप्यते नो वो तो ज्ञानी पुण्य से लिपायमान होता है या नहीं होता है पुण्य ज्ञानी लिप्यते नोवा अर्थात तो ज्ञानी के कर्मों का फलोपभोग ज्ञानी को होगा या नहीं होगा तो पूर्व पक्षी कहते हैं तो पुण्य न ज्ञानी लिप्यते ऐसे लगाना तो ज्ञानी का पुण्य कर्म के साथ तो लेप होता है अर्थात कर्म ज्ञानी के ज्ञान से निवृत्त तो नहीं होते हैं कर्म अपने फल के आरंभक बनेंगे कहा ऐसा क्यों कहते इसलिए कि ज्ञान के तरह पुण्य भी वेद के द्वारा विहित है शास्त्रीय है तो शास्त्र विहित तो ज्ञान भी हुआ शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादित हो तो शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान भी हुआ शास्त्र के द्वारा विहित कर्म भी हुआ तो दोनों में शास्त्रीयत्व तो समानता तो तो है स्रौतत्व समानता है तो इसलिए कहते हैं स्रौते न पुण्य न स्रौतम ज्ञानम न विरुद्ध थे दोनों पाप तो शास्त्र निषिध था इसलिए पाप के साथ तो ज्ञान का निवर्ते निवर्तक भाव भले ही हो विरोध एक शास्त्रीय था दूसरा अशास्त्रीय था लेकिन यहाँ तो पुण्य भी शास्त्रीय पाप भी शास्त्रीय इसलिए यानी पुण्य शास्त्रीय और ज्ञान भी शास्त्रीय इसलिए शास्त्रीय ज्ञान से शास्त्रीय पुण्य का अनिवर्तन माना जाए निवृत्ति न मानी जाए ये पूर्व पक्ष है कि नहीं स्रोते न पुण्य न स्रोतम ज्ञानम विरुद्ध थे अलेपो इस प्रकार यह पूर्व पक्ष हुआ अब सिद्धांत बताया जा रहा है कि पुण्य पाप यो हो अलेप समे सिद्धांत की प्रतिज्ञा है तो पुण्य और पाप इन दोनों का भी अलेप ज्ञानी को समान है जैसे ज्ञानी पाप से लिपायमान नहीं होता ऐसे पुण्य से भी लिपायमान नहीं होता यानी जैसे पाप ज्ञानी को अपने दुख रूप फल का आरंभक नहीं होता ऐसे पुण्य भी दो सकाम पुण्य है संचितगत वह अपना देवादी शरीर स्वर्गीय सुख भोगने के लिए आरंभक नहीं बनता जो संचित पुण्य कर्म है वह ये आरंभक कर्म का अपने फल का आरंभक न बनना जन्मांतर का आरंभक न बनना यही अलेप है कर्म का ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि वस्तु सामर्थ्यात क्योंकि ज्ञानी का जो स्वरूप है वह जैसे पाप कर्म का फल दुख का अभोक्ता है ऐसे पुण्य कर्म का फल जो स्वर्गीय विषयों का विषय निमित्तक सुखानुभव है यही भोग है उस भोग का भी अकर्ता ही है पुण्य कर्मों के फल का भी अभोक्ता ही ज्ञानी का स्वरूप है ब्रह्म न तो स्वर्गीय सुख का भोगता है न तो नारकीय दुख का भोगता है इसलिए दुखों का तथा सुख का जो कर्मफली ही है सुख दुख और ब्रह्म सुख दुख दोनों का भी भोक्ता नहीं है और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला जो है उसे पुण्य कर्म का भी लेप नहीं होगा पापकर्म के तरह इसलिए कहा वस्तु सामर्थ्यात और पुण्य को भी ज्ञान के प्रकरण में मोक्ष शास्त्र में जो सकाम पुण्य है उसको भी पाप शब्द से ही कहा है इसलिए कहते हैं कि पाप तया पुण्यम श्रुतम तो श्रुति सकाम पुण्य को ही पाप के रूप में ही कहती है और तरणंच समम श्रुतम और श्रुति ये बताती है कि ये दोनों पुण्य और पाप इन दोनों का भी अतितरण हो जाता है ज्ञानी के उभे उ येते वे तरती ब्रह्मज्ञानी उभय शब्द से ग्राह्य जो पुण्य और पाप है उभे एत शब्द का अर्थ है पुण्य पाप और इन दोनों का भी दोनों को भी पार कर लेता है हाँ मतलब तो जो सगुण ब्रह्म विद्या का फल है उस फल की अपेक्षा निकृष्ट फल प्रदान करने वाले जो पुण्य हैं वे पुण्य भी सगुण ब्रह्म विद्या का और निर्गुण ब्रह्म विद्या का जो फल है उस फल के दृष्टि में सकाम पुण्य कर्मों का फल देवादि शरीर की प्राप्ति ये निकृष्ट ही है अनिकृष्ट फल पाप का ही माना जाता है इसलिए ज्ञान के फल की दृष्टि से देखा जाए तो सकाम पुण्य कर्मों का फल निकृष्ट होने से ज्ञानी के लिए वह सकाम पुण्य भी पाप ही है निकृष्ट फल का हेतु होने से पाप पाप क्यों है इसलिए कि निकृष्ट फल का हेतु है ऐसे वो सकाम पुण्य भी तो निकृष्ट फल का हेतु होने से पाप ही है इसलिए पाप पापतया पुण्यम श्रुतम और तरणंच समुतम ये सकाम पुण्य का अति तरण पाप के तरह ही ज्ञानी के होता है ये उभे ह एते तरत इत्यादि श्रुति कहती हैं इस प्रकार ये जो दोनों श्लोक हैं अधिकरण सार के इनका विचार पूरा होता है भाष्य को देखिए पूर्वश्मिन अधिकरणे बंद हेतु तो अघस्य स्वाभाविकस्य अश्लेष विनाशो ज्ञान निमित्तो शास्त्र व्यपदेशात निरूपित कहते हैं कि पूर्वाधिकरण जो है उस पूर्वाधिकरण में बंध हेतो अघस्भाविक स्वाभाविकस्य अश्लेष विनाशो ज्ञान निमित्तों शास्त्र विपदेशात निरूपितों तो पूर्वाधिकरण तो। तो है नवमधिकरण उसमें बताया गया कि जो पाप पापकर्म है पाप कर्म का विशेषण है स्वाभाविक स्वाभाविक यानी स्वाभाविक में स्वभाव शब्द का अर्थ है पूर्व संस्कार है? क्या स्वभाव शब्द का अर्थ बता रहा हूं संस्कार वासना और तन कर्म को कहा जाता है स्वाभाविक यानी शास्त्र प्रयोज्य कर्म नहीं शास्त्र विहित नहीं जो स्वभाव निमित्तक कर्म है उसे स्वाभाविक कर्म कहा जाता है और जो पुण्य कर्म है वो शास्त्र के द्वारा प्रेरित करा करके कराया जाता है तो शास्त्र के द्वारा विहित कर्म वो है शास्त्रीय और शास्त्र निरपेक्ष केवल स्वभाव से होने वाला कर्म वो है स्वाभाविक तो स्वाभाविक से अघस्य विनाशो ज्ञान निमित्तो निरूपितो ऐसा लगाना तो ज्ञान के निमित्त से स्वाभाविक पाप का भावी पाप का अश्लेष और पूर्व पाप का विनाश पूर्व अधिकरण में बताया गया किसके आधार पर तो शास्त्र विपदेशात ने शास्त्र वचन के आधार पर यह बताया गया ये क्या हो जाता है बीच बीच में तो अब ये जो अधिकरण है इतर श्यापी इत्यादि अधिकरण इस अधिकरण के द्वारा निवर्त जो शंका है उसे बता रहे हैं भास्कर भगवान धर्मस्य से पुनः इत्यादि से इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये बताते हैं कि ये जो अधिकरण है ये अधिकरण है अतिदेशात्मक अधिकरण अतिदेशात्मक अधिकरण में पूर्व अधिकरण में जो बताया जाता है उसी के तरह अर्थ का निरूपण उत्तर अधिकरण में होता है उसे कहा जाता है तो यहां पर जहां अतिदेशात्मक अधिकरण होता है तो पूर्व अधिकरण के साथ संबंध आदि बताने की जरूरत नहीं होती है इसे लिखते हैं टीकाकार कि अतिदेश न सांगत्यादि अपेक्षा तो ये अतिदेशात्मक अधिकरण होने से दशम इसे ंगत्यादि की अपेक्षा नहीं है संगति और आदि शब्द से फल यह बताने की जरूरत नहीं है अब ये जिस शंका का निराकरण करना है इसके लिए अलग अतिदेशात्मक अधिकरण बना उस शंका को बताते हैं धर्मस्य इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में ज्ञा पूर्व क्षीय ज्ञाना पुण्य क्षीयते न पूर्ववत्त सदेह ज्ञानंत न पुण्यनाशक शास्त्रीय पुण्यवत अशंका अतिदेश व्याचे धर्म से तो जैसे पूर्व अधिकरण में शंका संशय था कि ज्ञान से पाप की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी पूर्व पक्ष ने कहा नहीं होगी सिद्धांत हुआ होती है ऐसे यहाँ पर भी संशय होता है ज्ञान से पुण्य बस पाप मात्र चला गया उसके स्थान पर आ गया पुण्य तो ज्ञानात् पुण्यम क्षीयते नवा इति पूर्ववत संदेह सति तो पूर्व अधिकरण में जैसे पाप विशेष संदेह था ऐसे यहां पर पुण्य विशेष संशय हुआ तो पूर्व पक्ष का कथन है कि ज्ञानंतु न पुण्यनाशकम तो जो तत्व ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान वह पुण्य का नाशक नहीं होगा पुण्य को नष्ट नहीं करेगा क्यों तो कहते हैं उदाहरण बताया पुण्यवत यत्र यत्र यास्त्रीयत्व तत्र तत्र न पुण्यनाशक एक व्याप्ति बनेगी उदाहरण होगा पुण्यवत तो जैसे दर्श पूर्णमास याग से उत्पन्न हुआ पुण्य अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए पुण्य का नाशक नहीं होता क्यों कि दोनों में शास्त्रीयत्व है तो यत्र यत्र तत्र तत्र ये शास्त्रीय में उदाहरण हुआ दर्श पूर्णमा जैसे अग्निहोत्र का विनाशक नहीं है ऐसे ही ज्ञान भी शास्त्रीय है तो वह अग्निहोत्रादि कर्मों का निवर्तक नहीं होगा नाशक नहीं होगा इति अतिदेश इत... इस प्रकार ये अधिक आशंका हुई इसे बता करके अब अतिदेश की व्याख्या यानी अतिदेश सूत्र की व्याख्या बहिष्कार भगवान करने जा रहे हैं धर्मस्य पुनः इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं